वे अन्य तीर्थों की अपेक्षा हजार गुना फल पाते हैं जो लोग वहां विधि पूर्वक पितरों को पिंड दान देते हैं उनके पितर अक्षय तृप्ति लाभ करते हैं इस प्रकार मैंने समुद्र में स्नान करने का उत्तम फल बताया वह सब पापों को दूर करने वाला पवित्र तथा इच्छा अनुसार सब फलों का दाता है यह पुराण रहस्य नास्तिक को नहीं बतलाना चाहिए भूतल में जितने तीर्थ नदियां और सरोवर हैं वे सब समुद्र में प्रवेश करते हैं इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ है सरिताओं का स्वामी समुद्र समस्त तीर्थों का राजा है वह सब तीर्थों में श्रेष्ठ और समस्त इच्छित पदार्थों को देने वाला है जैसे सूर्योदय होने पर अंदकार का नाश हो जाता है उसी प्रकार तीर्थ राज समुद्र में स्नान करने पर सबपापों का छय हो जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण का निवास स्थान है उस तीर्थ राज समुद्र के गुणों का वर्ण कौन कर सकता है जहां नञ्यानवे करोण तीर्थ रहते हैं उसकी शरेष्ठता के विषय में क्या कहा जा सकता है इसलिए स्नान दान, होम जप और देव पूजन आदि जो कुछ भी कर्म किया जाता है वह अक्षय होता है वहां से उस तीर्थ में जाए जो अश्वमेध यज्ञ के अंग से उत्पन्न हुआ है उसका नाम वहां इंद्रदुम सरोवर है वह पवित्र एवं शुभ तीर्थ है बुद्धिमान पुरुष वहां जाकर पवित्र भाव से आचमन करें और मन ही मन श्री हरि का ध्यान करके जल में उतरें उस समय इस मंत्र का उच्चारण करें अश्वमेधांग संभूत तीर्थ सर्वाघनासन स्नानं त्वयि करोमद्य पापमहर नमोस्तुते अश्वमेध यज्ञ के अंग से प्रकट हुए तथा संपूर्ण पापों के विनाशक तीर्थ आज मैं तुम्हारे जल में स्नान करता हूं मेरे बाप हरलो तुमको नमस्कार है इस प्रकार उच्चारण करके विधि पूर्वक स्नान करें तथा देवताओं ऋषियों पितरों तथा अन्यन लोगों को तिल जल से तर्पण करके आचमन करें फिर पितरों को पिंड दान दें पुरुषोत्तम का पूजन करें ऐसा करने वाला मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है वह सात पीढ़ी ऊपर और सात पीढ़ी नीचे के पुरुषों का उद्धार करके इच्छा अनुसार गति वाले विमान के द्वारा विष्णु लोक में जाता है इस प्रकार पांच तीर्थों का सेवन करके एक आदसी को उपवास करें जो मनुष्य जेष्ठ की पूर्णिमा को भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है वह पूर्वोक्त फल का भागी होकर परम धाम को जाता है जहां से पुनः उसका लौटना नहीं होता मुनियों ने पूछा पितामह आप माघ आदि महीनों को छोड़कर जेष्ठ मास की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं प्रभु इसका कारण बताइए ब्रह्मा जी बोले मुनिवरों सुनो अन्य मासों की अपेक्षा जो जेष्ठ मास की बारंबार प्रशंसा करता हूं उसका कारण संक्षेप में बताता हूं पृथ्वी पर जो जो तीर्थ नदियां सरोवर पुष्करणी तालाब वापी कुप ह्रद और समुद्र हैं वे सब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णिमा तक एक सप्ताह प्रत्यक्ष रूप से पुरुषोत्तम तीर्थ में जाकर रहते हैं यह उनका सदा का नियम है इसलिए वहां दान स्नान देव दर्शन आदि जो कुछ पुण्य कार्य उस समय किया जाता है वह अक्षय होता है दुजवरों ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 10 पापों को हरती है इसलिए उसे दशहरा कहा गया है उस दिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा का दर्शन करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन के आरंभ के दिन पुरुषोत्तम बलराम और सुभद्रा का दर्शन करने वाला मानो बैकुंठ धाम में जाता है जो मनुष्य फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन एक चित हो पुरुषोत्तम श्री गोविंद को झूले पर विराजमान देखता है वह उनके धाम में जाता है विश्व योग के दिन विधिवत पंच तीर्थ विधि का पालन करके जो श्री कृष्ण बलराम तथा सुभद्रा का दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है जो बैसाख कृष्णा तृतीया को चंदन चर्चित श्री कृष्ण का दर्शन करता है वह विष्णु धाम में जाता है जेष्ठा नक्षत्र से युक्त जेष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन जो श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करता है वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके श्री विष्णु लोक में जाता है जिस दिन रास और नक्षत्र के योग से महाजेष्ठि जेष्ठ की पूर्णिमा हो उस दिन यत्नपूर्वक श्री पुरुषोत्तम तीर्थ में पहुंचना चाहिए महाजेष्ठि पर्व के दिन श्री कृष्ण बलराम तथा सुभद्रा का दर्शन करके मनुष्य 12 यात्राओं से भी अधिक फल का भागी होता है प्रयाग कुरुक्षेत्र नमीशारंगरे पुष्कर गया हरिद्वार खुशावर्त गंगा सागर संगम महानदी वय तरड़ी तथा अन्य जितने तीर्थ हैं अथवा अधिक कहने की क्या आवश्यकता पृथ्वी तल के सब तीर्थ सब मंदिर सब समुद्र सब पर्वत सब नदी और सब सरोवरों में ग्रहण के समय स्नान दान से जो फल होता है वह महा जेष्टि को श्री कृष्ण का दर्शन करने मात्र से मनुष्य पा लेता है अतः महाजेष्ठी को सर्वथा प्रयत्न करके पुरुषोत्तम तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए सुभद्रा के साथ कृष्ण और बलराम का दर्शन करने वाला मनुष्य अपने समस्त कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है जेष्ठ पूर्णिमा को श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा के स्नान का उत्सव तथा उनके दर्शन का महात्मन मुनियों ने कहा ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण का स्नान किस समय और किस विधि से होता है विधिज्ञों में श्रेष्ठ हमें उसकी विधि बताइए ब्रह्मा जी बोले मुनियों श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा का स्नान परम पुण्यमय और सब पापों का नाशक है मैं उसकी विधि आदि का वर्णन करता हूं सुनो ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा को जेष्ठ नक्षत्र आने पर वहां हर समय श्री हरि का स्नान होता है वहां सर्व तीर्थमय कूप है जो अत्यंत निर्मल और पवित्र माना गया है उक्त पूर्णिमा को उसमें भगवती गंगा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती हैं अतः जेष्ठ की पूर्णिमा को स्वर्णमय कलाचों से श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा के स्नान के लिए उस कुूप से जल निकाला जाता है इसके लिए एक सुंदर मंच बनवाकर उसे पताका आदि से अलंकृत किया जाता है वह सुदृढ़ और सुखपूर्वक चलने योग्य बना होता है वस्त्र और फूलों से उसे सजाया जाता है वह खूब विस्तृत होता है और धूप से सुवासित किया जाता है उस पर श्री कृष्ण और बलराम को स्नान कराने के लिए श्वेत वस्त्र बिछाया जाता है उसे सजाने के लिए मोती के हार लटकाए जाते हैं भात भात के वाद्यय्यों की ध्वनि होती रहती है उस मंच पर एक ओर भगवान कृष्ण और दूसरी ओर बलराम जी विराजते हैं बीच में सुभद्रा देवी को पधराकर जय जयकार और मंगल घोष के साथ स्नान कराया जाता है उस समय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा अन्य जाति के लाखों स्त्री पुरुष उन्हें घेरे रहते हैं गृहस्थ स्नातक सन्यासी और ब्रह्मचारी सभी मंच पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम को स्नान कराते हैं पूर्वोक्त संपूर्ण तीर्थ अपने पुष्प मिश्रित जलों में पृथक-पृथक भगवान को स्नान कराते हैं फिर शंख भेरी मृदंग झांझ और घंटा आदि वाद्यओं की tumult ध्वनि के साथ स्त्रियों के मंगल गीत स्तुतियों के मनोहर शब्द जय जयकार वीणारो और वीणुनाद का महान शब्द समुद्र की गर्जना के समान जान पड़ता है उस समय मुनि लोग वेद पाठ और मंत्रोच्चारण करते हैं Sam Gan Kesat, Bahati, Bahati Kesat, Totjoki, Puri Me, Shabdogoti, Retehe.